बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की निष्पत्ति भूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी बुद्ध के कुछ ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहता पर बुद्धदेव उनसे सदा यही कहते मैं दरिद्र और साधारण जनों के लिए आया हूं, अतः जनभाषा में ही मुझे बोलने दो और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन लोक भाषा में पाए जाते हैं दर्शन शास्त्र का स्थान जो भी हो तत्वज्ञान का स्थान जो भी हो पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की वस्तु है जब तक मानव हृदय में दुर्बलता जैसी वस्तु है जब तक मनुष्य के अंतकरण से दुर्बलता दुर्बलताजन करुण क्रंदन बाहर निकलता है तब तक इस संसार में ईश्वर में विश्वास भी कायम रहेगा जहाँ तक दर्शन की बात है तथागत के शिष्यों ने वेदों की सनातन चट्टानों पर बहुत हाथ पैर पटके पर वे उसे तोड़ ना सके और दूसरी ओर उन्होंने जनता के बीच से उस सनातन परमेश्वर को उठा लिया जिसमें हर नरनारी इतने अनुराग से आश्रय लेता है फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म को भारतवर्ष में स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी और आज इस धर्म की जन्मभूमि भारत में अपने को बौद्ध कहने वाला एक भी स्त्री या पुरुष नहीं है किंतु इसके साथ ही ब्राह्मण धर्म ने भी कुछ खोया समाज सुधार का वह उत्साह प्राणिमात्र के प्रति वह आश्चर्यजनक सहानुभूति और करुणा तथा अहम तद्भूत रसायन जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन को प्रदान किया था एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि एक भी ऐसा हिंदू नहीं दिखाई देता जो मिथ्या भाषण करता हो एक भी ऐसी हिंदू नारी नहीं है जो पतिव्रता न हो हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बिना नहीं रह सकता और न बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के बिना ही तब यह देखिए कि हमारे पारस्परिक पार्थक्य ने यह स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है कि बौद्ध ब्राह्मणों के दर्शन और मस्तिष्क के बिना नहीं ठहर सकते और न ब्राह्मण बौद्धों के विशाल हृदय के बिना बौद्ध और ब्राह्मण के बीच यह पार्थक्य भारतवर्ष के पतन का कारण है यही कारण है कि आज भारत में तीस करोड़ भिखमंगे निवास करते हैं और वह एक सहस्त्र वर्षों से विजेताओं का दास बना हुआ है अतः आइए हम ब्राह्मणों के इस अपूर्व मेधा के साथ तथागत के हृदय महानुभावता और अद्भुत लोकहितकारी शक्ति को मिला दें